स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी विवेकानंद की महानता अपने दोषों को स्वीकार करना सामान्यतः बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अपने दोषों को स्वीकार करने में हिचकिचाता है विशेषकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अपने दुर्गुणों को जानते हुए भी प्रकट करना नहीं चाहता और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन दोषों को प्रकट करे तो उन्हें स्वीकार करने के बदले उन्हें छिपाने या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है अमेरिका से लौटकर भारत में नाना स्थानों में व्याख्यान आदि देने के बाद स्वामी जी अल्मोड़ा में विश्राम कर रहे थे उस समय बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद अश्विनी कुमार दत्त स्वामी जी से मिलने आए वार्तालाप के दौरान अश्विनी बाबू ने स्वामी जी से पूछा दक्षिण भारत के पंडितों ने जब आपको मल्लक्ष कहा था तो आपने प्रत्युत्तर में उन्हें मल्लक्षों का मलक्ष कहा तो क्या ऐसा कहना आपके लिए उचित था स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया मैंने कब कहा कि ऐसा कहना मेरे लिए उचित था मैंने आवेग में आकर ऐसा कहा था लेकिन मैंने कभी उसे उचित नहीं ठहराया वह मेरी गलती थी इस पर अश्विनी बाबू ने स्वामी जी का आलिंगन करते हुए कहा अब मैं समझा कि तुम कितने महान हो तथा लोगों के इतने प्रिय क्यों हो पवित्रता व्यक्ति की महानता की परीक्षा प्रलोभनों एवं विपरीत परिस्थितियों में होती है शिकागो धर्म महासभा के प्रारंभिक अधिवेशन में दियो ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन शब्दों का उच्चारण हुआ क्यों ही है। थालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जो मिनट तक होती रही। भाषण के बाद सैकड़ों महिलाएं स्वामी जी का अभिवादन करने उनसे हाथ मिलाने अथवा उनका वस्त्र स्पर्श करने के लिए उनकी ओर चली यह एक सभा में उपस्थित एक वृद्धा ने मन ही मन कहा पुत्र यदि तुम इस प्रलोभन के वार को सहन कर सके तो तुम सचमुच देवता हो परवर्ती काल में इसी वृद्धा ने अपने घर में स्वामी जी का एक बड़ा चित्र लगवाया था तथा स्वामी जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर कई दिनों तक उनके घर में निवास भी किया था यह स्पष्ट ही है कि स्वामी जी ने सभी प्रकार के काम कांचन संबंधी प्रलोभनों पर अनायास ही विजय प्राप्त की थी अमेरिका में उनका प्रवचन सुनकर एक करोड़पति युवती अपनी समस्त संपत्ति सहित स्वामी जी की सेविका बनने को प्रस्तुत हुई स्वामी जी ने पूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा कि शिकागो धर्म महासभा में प्रथम प्रवचन के पूर्व सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलते समय क्या उन्होंने किसी योगजन्य शक्ति का प्रयोग किया था जिसके कारण समग्र सभा विमुग्ध हो गई थी इसके उत्तर में स्वामी जी ने स्वीकार किया कि यह कार्य एक शक्ति विशेष के द्वारा संपन्न हुआ था और वह भी ब्रह्मचर्य की पवित्रता की शक्ति उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने अपने समग्र जीवन में कभी कोई अपवित्र विचार नहीं सोचा हम सामान्य जन जो प्रतिदिन वर्षों तक अपने अपवित्र विचारों के साथ जूझते रहते हैं क्या स्वामी जी की इस महानता की कल्पना भी कर सकते हैं दूसरों को महान बनाने की क्षमता तुलनामूलक सांसारिक महानता में स्वाभाविक रूप से किसी न किसी को अनिच्छा होते हुए भी नीचा दिखाना होता है कुछ लोग तो दूसरों को नीचा दिखाकर ही महान होना चाहते हैं लेकिन सच्चा महान व्यक्ति तो वह है जो अपनी महानता को छिपा दूसरों को महान बनाए स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही महापुरुष थे जो सदा दूसरों को बड़ा बनाना चाहते थे तथा दूसरों की प्रगति एवं उन्नति में हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे वस्तुता वे हृदय से चाहते थे कि उनके गुरुभाई तथा शिष्य उनसे भी महान होवे वे इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उनमें दूसरों की अपेक्षा अधिक गुण है या कोई विशेषता है सभी में वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ आत्मा समान रूप से विद्यमान है अतः सभी में महान बनने की समान संभावनाएं हैं यही बात उन्होंने सदा लोगों से कही प्रत्येक मानव के देवत्व एवं महान संभावनाओं में उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि जो भी उनके सानिध्य में आता था उसमें भी यह भाव आत्मविश्वास एवं सर्व सामर्थ्य का भाव अनायास ही संचरित हो जाता था तात्पर्य कि स्वामी जी के निकट आने पर व्यक्ति अपने को उनकी तुलना में छोटा नहीं समझता था बल्कि उनके स्तर पर उन्नीत हो जाता था आत्मविश्वास का भाव संचारित करने के अतिरिक्त वे ऐसे प्रयत्न भी करते थे जिससे उनके गुरु भाई एवं शिष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति को अभिव्यक्त कर सके लंदन में एक बार उन्हें एक सभा में भाषण देना था इस बात की सूचना भी दी जा चुकी थी किंतु अंतिम क्षण में उन्होंने अपने गुरुभाई स्वामी अभेदानंद जी को बोलने का आदेश दिया तथा बाद में उनकी सफलता पर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव किया जीवन लीला समरण के कुछ दिनों पूर्व एक दिन स्वामी जी ने अपने शिष्या कुमारी मैकलाउट को एक बड़े वृक्ष को दिखाते हुए कहा था देखो उस बड़े वृक्ष की छाया में छोटे वृक्ष जिस तरह बढ़ नहीं सकते उसी तरह मेरे रहते गुरुभाई भी अपनी महानता अभिव्यक्त नहीं कर सकते अतः यह अच्छा हो कि मैं हट जाऊं इसके कुछ दिनों बाद ही स्वामी जी महासमाधि में लीन हो गए दूसरों को महान बनाने के लिए स्वयं को विश्व मंच से हटा लेने से बढ़कर महानता और क्या हो सकती है लेकिन स्वामी जी का यह कार्य मृत्यु पर ही समाप्त नहीं हो गया उन्होंने तो कहा था यह संभव है कि मैं देह को एक जीर्ण वस्त्र की तरह त्याग कर उससे बाहर आ जाना उचित समझूँ लेकिन मैं अपना कार्य बंद नहीं करूंगा। मैं सर्वत्र मनुष्यों को तब तक प्रेरणा प्रदान करता रहूंगा जब तक विश्व यह न जान ले कि वह परमात्मा के साथ एक है स्वामी विवेकानंद अभी भी असंख्य लोगों को अपने वाणी और रचनाओं के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कई दृष्टांत हैं जहां स्वामी जी ने दिव्य दर्शन प्रदान करके लोगों को प्रेरणा मार्गदर्शन एवं विशेष शक्ति प्रदान की है वस्तुता स्वामी विवेकानंद का जन्म तो दूसरों को महान बनाने के लिए हुआ था जिनके सामान्य उद्गारों ने सैकड़ों गांधी नेहरू सुभाष अरविंद को महान बनाया उनकी तुलना हम गांधी नेहरू तथा ऐसे अन्य जनों से कैसे कर सकते हैं इतना सब होते हुए भी स्वामी जी अपनी स्वयं की महानता के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन थे यह महानता उनके लिए इतनी स्वाभाविक थी कि उसका उन्हें भान भी नहीं था विश्व विजयी विश्व विख्यात होने के बाद भी वे कलकत्ता की सड़कों पर नंगे पैर चलने चार आने का चना मुरमुरा सड़क के किनारे खड़े खोंचे वाले से खरीदकर चबाने में कभी संकोच का अनुभव नहीं करते थे वे दूसरों में महानता देखने एवं उन्हें महान बनाने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास अपनी महानता को देखने अथवा उसका मूल्यांकन करने का समय भी नहीं था उपसंहार स्वामी विवेकानंद एक महान देशभक्त महान समाज सुधारक महान वक्ता महान विश्व नागरिक विद्वान वेदज्ञ ऋषि महान चिंतक महान गायक आदि थे वे एक युगाचार्य थे महान योगी महान भक्त महान ज्ञानी एवं महान कर्मयोगी भी थे इन सर्वांगीण महानताओं के होते हुए भी उन्होंने कभी इसके साथ तादाद में स्थापित नहीं किया कभी अपने को यह सब नहीं समझा वे तो स्वयं को सदा सर्वदा अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म जानते थे सदा उस अनंत के स्तर पर विद्यमान रहते थे जो अप्रमेय तथा अतुलनीय है वैसे तो सभी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैं लेकिन जितनी मात्रा में एवं जितने अधिक प्रकार से स्वामी जी उस अनंत सच्चिदानंद को अभिव्यक्त कर सके थे उतना आज तक किसी ने नहीं किया है उनके संस्पर्श में आने उनके जीवन एवं साहित्य का अध्ययन करने एवं ध्यान करने से हम तत्काल उस अखंड सत्ता के संस्पर्श में आ जाते हैं उस महत्वमहियान का आभास पा जाते हैं जो हम सभी की एकमात्र वास्तविक सत्ता है